सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवा सहकार रेडियो के सभी श्रोताओं को शिल्पी का नमस्कार कहानियों का कारवा कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सीमा आजाद की कहानी फेसबुक लाइव इसे हमने उनकी फेसबुक वाल से साभार लिया है ये कहानी एक हताश निराश बेरोजगार युवा की कहानी है तो सुनिए ये कहानी फेसबुक लाइव के बजे थे सड़के अंधेरी और उदास हो चुकी थी सड़क के किनारे खड़े अलग अलग आकार प्रकार के घर भी और घरों के अंदर रहने वाले कमरे भी लेकिन स्मार्टफोन के अंदर बसी दुनिया में अभी भी ना सिर्फ चहल पहल थी बल्कि ये चकाचौंध से जगमग थी कांच की दीवारों वाले ऑफिसों में दिन भर काम करने के बाद लोग फेसबुक की दुनिया में झांककर अपने दोस्तों का स्टेटस देख रहे थे बिस्तरों पर पड़े या सोफों में धंसे लोग यहाँ अपनी बात कह रहे थे और दूसरों की बातों को लाइक कर रहे थे कभी किसी स्टेटस पर रुककर जब पूरी बात पढ़ लेते तो कमेंट भी दे रहे थे कुछ लोग शब्दों को छोड़ इमोजी से अपने भाव व्यक्त कर रहे थे लोग अपने सबसे अच्छे मोमेंट की बेस्ट फोटो लोगों को दिखा रहे थे कुछ लोग इनबॉक्स भी थे जिनकी बातें पूरी दुनिया से पोशीदा थी उन दोनों के अलावा उन्हें सिर्फ और सिर्फ फेसबुक ही सुन रहा था कुछ लोग व्हाट्सएप पर थे उनकी उंगलियां इस दुनिया में बसे लोगों से कुछ न कुछ कहने सुनने के लिए फोन पर थिरक रही थी अपने कमरों में सोए लेटे लोग इस बाइस्कोप में झाँक कर दुनिया देख रहे थे जिसकी रील एक अदृश्य हाथ लगातार घुमा रहा था वो भी अपने अंधेरी दुनिया के अंधेरे कमरे में बैठा इस चमकीली दुनिया में झाँक रहा था ये दुनिया इतनी चमकीली थी कि उसमें झांकने भर से उसका चेहरा चमकने लगा था ये चमक उसके चेहरे पर इतना अधिक अच्छा दी कि ये जाहिर नहीं हो रहा था कि उसके चेहरे और आँखों की असल चमक कितनी है यहाँ तक कि उसकी माँ को भी उसके चेहरे का फीकापन नहीं दिख सका जो थोड़ी ही देर पहले उसके कमरे में झाँक उसे डांट कर गयी है क्या कर रहे हो इतनी देर तक सो जाओ आधी रात बीत चुकी है माँ की ओर उसने सिर उठाकर देखा तक नहीं इस कारण उस दुनिया की रोशनी उसके चेहरे से चिपकी रही और माँ को उसके चेहरे के फीके पन की जगह उस दुनिया का चमकता अक्स ही देख सका जो उसके हाथों में था उसका अंगूठा इस दुनिया को गति दे रहा था ये भी कहा जा सकता है कि वो दुनिया उसके अंगूठे को गति दे रही थी जबकि उसका पूरा शरीर स्थिर था यहाँ तक कि उसकी पलकें भी जो अमूमन आधा मिनट में तीन बार झपक ही जाया करती हैं, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ गति नहीं बल्कि उथल पुथल थी आजकल आमतौर पर वो किसी से बात नहीं करता है जो बोलता भी है उसमें जुबान का इस्तेमाल कम स्मार्टफोन की कीबोर्ड का इस्तेमाल अधिक करता है वो अपने कमरे में बैठे बैठे मम्मी से व्हाट्सएप पर कहता है खाना बन जाए तो बुला लेना या चाय पीने का मन कर रहा है तुम घर पर ही हो ना? कुछ दिन पहले तक मम्मी उसके इस नए व्यवहार से खींच जाया करती थी लेकिन अब आधी हो गयी है कई बार तो वे फोन पर ही जवाब दे देती हैं। फोन से भेज दू का ना वो फोन हाथों में लिए कमरे के बाहर आता है और चुपचाप खाना खाकर वापस चला जाता है चाय तो हाथ में उठाकर वापस कमरे में आ जाता है माँ बड़बड़ाती है अलग कमरा दिया कि पढ़ने में दिक्कत ना हो लेकिन तूने तो कमरे को ही अपनी दुनिया बना ली है अरे थोड़ा बाहर निकल घुमा टहला माँ को पता है कि इस दुनिया के अंदर भी उसकी एक और दुनिया है जो उसके हाथ में है उसमें झांकते रहना तनाव को कम करने का एक तरीका भी है कम करने से ज्यादा तनाव ना होने का भुलावा देने का साधन खुद को खुद से अलग करने का साधन ये बात उसने खुद ही खींचकर कर माँ से कही थी मम्मी मुझे बार बार ना टुका करो मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ तुम ही बताओ क्या करूं बैठकर माँ ने ध्यान दिया कहते हुए उसका गला रुंध गया था माँ चुप हो गई हाथ में पानी का गिलास पकड़ा बोली अरे बेटा इतनी जल्दी परेशान ना हो अभी तो तेरी उम्र के कितने बैठे हैं? बिना नौकरी के वो संगम को देख और वो तेरा दोस्त राघव वो भी तो बैठा है देर सवेर मिलेगी ही नौकरी कौन सी उम्र निकल गई है तेरी वो अब तक थोड़ा सहज हो गया था धीरे से बोला लेकिन ज्यादातर की तो लग ही गई कितने साल कमाते हो गया जितने साल का गैप उतनी खराब नौकरी अब कौन सी नौकरी मिलेगी मुझे तुम भी जानती हो तो क्या हो गया कम पैसे कम स्टेटस वाली ही सही पढ़ा लिखा है तो कुछ काम तो मिलेगा ही पापा के कहे पर ध्यान मत दे अफसर बनकर कौन सी हमारी जिंदगी बदल दी उन्होंने पहले अच्छी नौकरी पाने के लिए जान लगा दी फिर सारी जिंदगी उसका रोब गांठते निकल गई उनकी अच्छी नौकरी ने हमें कौन सा सुख दे दिया ना खुद चेन ऐसी रहे न हमें रहने दिया मम्मी तुम तो हमेशा पापा को कोसती ही रहती हो मेरी नौकरी की समस्या में भी तुमने पापा को कोसने का कारण खोज लिया वो उठकर फिर से अपने कमरे में चला गया माँ खींच में भरकर उसे देखती रही फिर आवाज लगा बोली अरे कभी बाहर निकलकर दोस्तों से भी मिल लिया कर बचपन में उसके बहुत सारे दोस्त थे जिनके साथ वो घर के सामने की सड़क पर खेलता था बाद में पढ़ाई और रोजगार के चलते सब अलग अलग दूर दूर बसे शहरों की सड़कों के किनारे बसे ऑफिसों और घरों की ओर चले गए लेकिन ये सारे दोस्त फेसबुक पर एक दूसरे से जुड़े हैं, कुछ व्हाट्सएप पर भी उनकी फेसबुक पोस्ट से उनके बारे में जानकारी मिलती रहती है जिनके व्हाट्सएप नंबर थे उसके एक दोस्त शरद ने उनको एक ग्रुप में जोड़ दिया है लेकिन वो अपनी बात कहने में इतना कंजूस है कि इतनी जगह होने पर भी अपने मन की बात किसी से भी नहीं करता है केवल दोस्तों की बात पढ़ता है कभी लाइक भी कर देता है और कभी कभार कमेंट भी उसी से उसके दोस्त जान पाते हैं कि उसका भी अस्तित्व है इस दुनिया में लेकिन आज उसे अपने मन की बात दोस्तों से शेयर करने का मन हो आया पंद्रह मिनट पहले ही उसने फेसबुक पर अपना स्टेटस अपडेट किया है जिस पर लाइक्स तुरंत आने लगे और अब कमेंट्स भी आने लगे हैं। पहला कमेंट शरद का ही था अभी तू जिंदा था अब तक कहा था वे शरद उसके समूह का ऐसा लड़का था जिसे सबसे पहले नौकरी मिली थी कैंपस सिलेक्शन था अब उसे नौकरी करते तीन साल हो गए है अभी तक शादी नहीं की उसने कहता है टाइम नहीं है एक दिन किसी ने ग्रुप में कहा था फेरे लेने का टाइम नहीं है तो ऑनलाइन कर ले यार और बच्चे वो भी ऑनलाइन किसी और ने कमेंट किया सबने हंसने वाला इमोजी भेजा कुछ ने शब्द से हे हे हे किया और शरद ने किसी का जवाब नहीं दिया बात आई गई हो गई दोस्तों के इस ग्रुप में किसी को पता नहीं चला कि शरद ने शादी क्यों नहीं की हाँ ये सबको पता है कि रात के दस बजे के बाद वो हमेशा ऑनलाइन मिलता है और इस वक्त वो कुछ भी लिख दे कैसा भी कमेंट कर दे कोई बुरा नहीं मानता सबको पता है कि इस वक्त वो फोन पर ऑनलाइन भर दिमाग से ऑफलाइन लाइन है यानी एक हाथ में स्मार्टफोन दूसरे में शराब से भरा ग्लास ऐसा क्यों है ये किसी को ठीक से नहीं पता उसने अपनी पोस्ट पर आए शरद के कमेंट को पढ़ा और अवर्ड कर दिया आज तो लाइक कर एक्नोलेज भी नहीं किया उसका मन नहीं हुआ उसने अंगूठे से ठेल उसे आगे बढ़ा दिया फोन की स्क्रीन पर उसकी आंख थी लेकिन दिमाग नहीं फिर टिंग से आवाज आई और राहुल का कमेंट चमक गया कमेंट करने के पहले उसने हंसने वाला इमोजी का रिएक्शन भेजा था उसने लिखा यार तुझे हॉस्टल की पार्टनरशिप का वास्ता मुझे भी जल्दी बुला लेना वहाँ भी अच्छी पार्टनरशिप रहेगी अपनी राहुल उसका कॉलेज का दोस्त है दो साल दोनों हॉस्टल के एक ही कमरे में रहे हैं सीनियर हो जाने पर हॉस्टल एक रहा लेकिन कमरा अलग हो गया पढ़ाई खत्म होने के बाद शहर भी अलग हो गया अब दोस्ती फेसबुक से आगे बढ़ रही थी कभी कभी फोन पर भी बात हो जाती है लेकिन फोन तो खास बातों के लिए होता है फोन ना करने की शिकायत करने वालों से राहुल कहता है जीवन की खास वारदातें शेयर करने के लिए फेसबुक है फोन का नंबर रूटीन बातों के लिए है एक साल पहले उसने अपने जीवन की खास वारदात वाला स्टेटस लगाया था नाउ इन रिलायंस उसे खुशी हुई थी लेकिन मन थोड़ा भारी भी हो गया इसलिए फोन करने की बजाय उसने भी औरों की तरह कमेंट बॉक्स में ही कंग्रेचुलेश लिखकर छुट्टी कर ली थी लिखते ही उसके शब्द लाल रंग के हो गए और सू की आवाज के साथ फोन पर गुब्बारे फूटे तो वो चौंक गया फेसबुक को क्या मालूम था कि वो इस समय फॉर्मल ऐसी बधाई देने के ही मूड में था इससे ज्यादा नहीं जहाँ तक उसे पता है उसके ग्रुप में केवल वही बचा है जिसे अभी तक नौकरी नसीब नहीं हो सकी है हालाकि जैसा कि मम्मी कहती है उसके फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया के बाहर तो ऐसे लाखों लोग हैं। खुद उसके मोहल्ले में भी पर उनके बारे में उसे क्या मालूम मालूम भी हो तो उसे क्या उसका सर्कल तो यही है उसने मम्मी को यही जवाब दिया था ठीक है मम्मी लेकिन मेरा रेफरेंस सर्कल तो यही लोग है ना, जिसमें सब सेटल है। तो कुछ दिन के लिए अपना सर्कल बदल ले, थोड़ा आराम मिलेगा माँ ये कहकर हंसने लगी थी बदले में वो बस थोड़ा मुस्कुराया और धीरे से बोला था कहना आसान होता है उस दिन उसने नेट ऑफ कर दिया था और हथेली में सिमटी दोस्ती की दुनिया के बाइसू से बाहर निकल सड़क पर टहलने निकल गया था मौसम बहुत खुशनुमा तो नहीं था लेकिन बंद कमरे की उमस से बेहतर था उसे मौसम को लाइक देने का मन हुआ रास्ते में अखिल के पापा मिल गए थे उन्होंने उससे हालचाल पूछा उसके दुबले होने पर चिंता जाहिर कर सेहत पर ध्यान देने को कहा और फिर नौकरी के बारे में पूछ लिया अभी नहीं, सुनने के बाद उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कोई बात नहीं बेटे तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी भगवान के घर देर है अंधेर नहीं उस दिन को याद कर उसे इस समय अखिल के पापा का हाथ अपने कंधे पर रखा महसूस होने लगा उसने कंधा ढीला छोड़ दिया मन हुआ कि मम्मी को जगाए और उनसे सर पर ठंडे तेल की चम्पी करवा ले भी सोचने लगा कि कल मम्मी के साथ अखिल के पापा से मिलने जाएगा मम्मी कई दिनों से कह रही थी नहीं जाने पर गुस्सा भी हो रही थी तभी फोन में फिर से टींग बजा और दूसरा कमेंट आया फेसबुक लाइव करना यार ये धीरज का कमेंट था अखिल के पापा का हाथ उसके कंधे से खिसक गया कल के लिए सोची गई सारी बातें भी। धीरज फेसबुक लाइव का दीवाना है अपना हर छोटा बड़ा इवेंट फेसबुक से लाइव करता है हाल ही में उसने अपनी सगाई का फेसबुक लाइव किया था दोस्तों ने भी जी भर दिल वाले यानी लव वाले लाइक भेजें और कमेंट बॉक्स को फूलों के गुलदस्तों से भर दिया उसने भी एक गुलदस्ता भेजा था और हंसने वाला इमोजी लगाकर पूछा था बता किस फूल की महक है जवाब में उसने लिखा चमेली उसका इशारा किधर था सब समझ गए थे धीरज का कॉलेज में एक लड़की से अफेयर था लेकिन उसने सगाई दूसरी लड़की से की व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछने पर बताया यार वो नौकरी नहीं छोड़ना चाहती उसका मन ये सोचकर कड़वा हो गया कि उसने कॉलेज में पढ़ाने की नौकरी क्यों छोड़ दी बीस हजार कम थे क्या और कुछ नहीं तो ये कहने को तो था कि नौकरी है काश उसे एक बार और कोई भी कैसी भी नौकरी मिल जाए तो वो भी कभी नहीं छोड़ेगा पिछली गलती कभी नहीं दोहराएगा अब कहाँ बची है पापा टाइप सम्मानजनक सरकारी नौकरी अब तो सरकार पकोड़े तलने के सुझाव दे रही है किसी ने हाँ शायद नितिन ने कुछ दिन पहले फेसबुक पर स्टेटस डाला था लड़कियाँ पकोड़े तलना छोड़ नौकरी कर रही हैं और लड़कों को पकोड़े तलने पर मजबूर कर रही है इसे खूब सारे लाइक्स मिले थे कुछ लड़किया ने ही नेगेटिव कमेंट्स लिखे थे वर्षा ने लिखा था, के साथ चटनी भी बना लो हमारे लिए। बहुत दे चुके हमें। उसके कमेंट को लड़कियों के खूब लाइक मिले थे उसे लगा था कि वर्षा ने ये कमेंट उसके लिए ही लिखा था क्योंकि बाकी सबके पास तो नौकरी है सिर्फ उसी के पास नहीं है उस दिन के बाद से उसे से उसे नफरत हो गई है और शायद वर्षा से भी। उसकी पोस्ट अब वो कभी लाइक नहीं करता। धीरज का कमेंट पढ़कर वो थोड़ी देर बैठा सोचता रहा फिर फोन की रोशनी में कमरे में इधर उधर देखने लगा मम्मी का रखा दुपट्टा उसने धीरे धीरे अपने पास खींच लिया उसे भींच कर बैठा रहा तभी फोन से तीन की आवाज आई उसने दुपट्टा छोड़ फोन उठा लिया उसमें झांका नाम लिया और शैतान हाजिर। वर्षा का कमेंट था पागल हो गए हो क्या वो उसके लिखे शब्दों को देखता रहा फिर धीरे से अंगूठा बढ़ाकर लाइक को टच कर दिया खिचक की आवाज कमरे में गुंज गई और रात का सन्नाटा कुछ समय के लिए हो गया। उसने इतने दिन बाद वर्षा के कमेंट को लाइक लाइक किया किया था। सिर्फ लाइक नहीं किया था, सिर्फ नहीं दिल वाला लाइक किया था इससे उसके अंदर की हलचल तेज हो गई उसने देखा कि उसका स्टेटस लाइक करने वालों की संख्या छिहत्तर हो चुकी थी इतने सारे लोगों ने उसे शायद पहली बार सुना सोचकर उसे अजीब लगा उसने शायद साल भर बाद कोई पोस्ट डाली है फेसबुक ने उसके इतने सारे दोस्तों तक उसके शब्द पहुंचा दिए थे हालांकि भाव नहीं पहुंचा सका सोचकर वो बेचैन होने लगा उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा बेचैनी में उसने इसी बाइस को दूसरी खिड़की खोली और दुनिया के दूसरे छोर पर रहने वाली दीदी को व्हाट्सएप कॉल लगाया उसकी दीदी अमेरिका की एक कारपोरेट में नौकरी करती है जो परिवार ही नहीं खानदान के लिए आदर्श संतान है दूसरे छोर से दीदी ने फोन उठाया और हड़बड़ी में कहा हेलो जीतू दीदी कुछ बात करनी है उसने कहा जीतू अभी जरूरी मीटिंग के लिए जा रही हूँ दो तीन घंटे बाद फोन करती हूँ तू इतनी देर तक जागा क्यों है सो जा। सुबह उठेगा तो बात करूंगी फोन काट दिया गया वो फोन हाथ में लिए स्थिर बैठा रहा उसकी आंखें और पलकें अभी भी उतनी ही स्थिर थी जितनी स्मार्टफोन के अंदर झाँकते समय हो जाया करती है फोन कटने के बाद थोड़ी देर तक फोन की चमक उसके चेहरे पर पड़ती रही फिर वो बुझ गई। कमरे में अंधेरा हो गया। दोनों दुनिया अंधेरी हो गई फोन के अंदर भी और बाहर भी मीटिंग से तीन घंटे बाद बाहर आने के बाद दीदी ने भी पहले फेसबुक की दुनिया में झांका। अंगूठे से इस दुनिया को आगे ठेलते हुए उन्हें जीतू की चार घंटे पहले की पोस्ट दिखी मैं मरने जा रहा हूं। लाइक्स की संख्या 140 बार हो चुकी थी, जिसमें ज्यादातर हंसने वाले इमोजी थे भारत में सुबह के चार बजे थे दीदी ने जीतू के पास उसी समय फोन मिलाया फोन बजता रहा और शांत भोर को अशांत करता रहा फिर घर के दूसरे कमरे से फोन की आवाज आने लगी माँ कुनमुनाई सी उठी फोन उठाया और जल्दी ही जीतू के कमरे की ओर दौड़ पड़ी उड़का हुआ दरवाजा उन्होंने खोला और कुछ सेकेंड्स के बाद चीख मारकर गिर गई उनके दुपट्टे का फंदा जीतू के गले में था और वो पंखे से लटका हुआ था बिस्तर पर उसका स्मार्टफोन पड़ा हुआ था जिसमें उसके दोस्त भरे पड़े थे और बीच बीच में उसे टिंग टिंग कर आवाज दे रहे थे तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सीमा आजाद की कहानी फेसबुक लाइव जिसे हमने उनकी फेसबुक वॉल से लिया था उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी इसे अन्य लोगों को भी शेयर करना मत भूलिएगा अपनी प्रतिक्रिया आप सहकार रेडियो के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं सहकार रेडियो के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए नाइन सिक्स अपना नाम और जिला लिख कर फेसबुक आरोप जोड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करे और YouTube पर जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं तो अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और कहानी के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी शिल्पी को नमस्कार सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवा